दीप माला साधना जिज्ञासा एक जगह रहकर साधना करने पर यदि वहाँ की परिस्थितियों से साधक को विक्षेप हो तो उसे क्या करना चाहिए समाधान साधक को सावधान रहना चाहिए जैसी स्थिति प्राप्त हो उसके अनुसार रहे पूरे मन से अपने साधन में लगे रहे दुनिया में तो सब होता रहता है योग साधना अनुष्ठान आदि साधन तो एक जगह रहकर भी करने पड़ेंगे अपनी ओर से सबके साथ प्रेम में व्यवहार रखें अपने काम से काम रखें और सामाजिक स्थिति में जितना जरूरी हो उतना काम कर दें अपना पूर्ण ध्यान अपने साधन में लगाकर कर रखें कहीं भी जाओगे कुछ विक्षेप तो रहेगा ही इस संसार में खटपट और हल्ला गुल्ला होता रहता है उसे रोकने की अपेक्षा अपने कानों में रुई डाल दी जाए तो अच्छा रहेगा कहां-कहां किससे कहोगे कि तुम लाउड मत बजाओ या हल्ला मत करो और कौन तुम्हारी सुनने वाला है एक बार एक यात्री घोड़े पर जा रहा था रास्ते में देखा कुएँ पर एक आदमी रहट से पानी खींच रहा था वह अपने घोड़े को पानी पिलाने गया तो घोड़ा उस रहट की खट खट्ट आवाज़ सुनकर भागने लगा तब यात्री ने कहा थोड़ी देर यह खट मत करो जरा हमारा घोड़ा पानी पी ले जब उस व्यक्ति ने रहट रोक दी तो पानी बंद हो गया यात्री ने कहा अरे भाई घोड़े को पानी पिलाना है जरा पानी आने दो तो फिर खटर पटर होने लगी जब यात्री ने फिर कहा कि हमारा घोड़ा भिदक रहा है आवाज़ बंद करो तब रहट वाला बोला महाराज आप अपने घोड़े का कान पकड़कर उसे पानी पिला लो क्योंकि खटर पटर के बिना पानी मिलने वाला नहीं है इसी प्रकार इस जगत में आप बिना खटर पटर के नहीं रह सकते आप कहीं एकांत में जाकर रहोगे तो कुछ दिन बाद वहां भी लोग आ जाएंगे और चलते रहोगे तो साधना नहीं हो बनेगी इसलिए अच्छा यही है कि बाहर की उपेक्षा करके अपने साधन में ध्यान दिया जाए जिज्ञासा भजन करते समय भीतर से यदि नाद ध्वनि सुनाई पड़े तो क्या इसका स्वरूप प्राप्ति में कुछ उपयोग है समाधान भजन करते करते एकाग्रता बढ़ने पर साधक को भीतर ही भीतर शब्द सुनाई पड़ते हैं जिन्हें नाद कहा जाता है साधना मार्ग में इसका यही महत्व है कि यदि आपको नाद श्रवण हो रहा है तो समझ सकते हैं कि आपने साधना में प्रगति की है आपकी साधना ठीक चल रही है नाम की विशुद्ध अवस्था नाद है वहां तक आप पहुँचे इसका अर्थ है आपका मन काफ़ी एकाग्र हो गया है परंतु नाज स्वरूप नहीं है स्वरूप तो उसके ऊपर है जैसे आप बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं और कोई बताए कि आपको रास्ते में ऋषिकेश देव प्रयाग रुद्रप्रयाग पड़ेंगे और चलने पर आपको ये स्थान मिलते जाएं, तो आप समझेंगे कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं इसी प्रकार नाद श्रवण होने से आप समझ सकते हैं कि हमारा मार्ग ठीक है नाम रूप से दो ही साधना मार्ग के सहारे हैं नाम का सहारा लेकर जो साधक चलता है उसे नाद ध्वनि घनाई पड़ती है नाद नौ प्रकार के होते हैं उनमें से अंतिम नाद तक पहुंच गए तो आप स्वरूप के बहुत निकट पहुंच जाते हैं